जाने, जाने कब समंदर, समंदर मांग मांगने आ जाए पास कुआं आता कुवा नहीं है यह कहावत है, है। अमर वाणी नहीं है और जिसके, जिसके पास देने को न कुछ भी एक भी ऐसा यहाँ प्राणी नहीं है कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार जाने देवता को कौन सा भा जाए एक भी आंसू न कर बेकार जाने कब समर मांगने आ जाए चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण किंतु आकृतियां कभी टूटी नहीं हैं आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ पर समस्याएं कभी रूठी नहीं हैं हर छलकते अश्रु को कर प्यार जाने आत्मा को कौन सा नहला जाए एक भी आंसू ना कर बेकार जाने कब समंदर मांगने आ जाए व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की काम अपने पांव ही आते सफर में वह न ईश्वर के उठाए भी उठेगा जो स्वयं गिर जाए अपनी ही अपनी नजर में हर लहर का कर प्रणय स्वीकार जाने, जाने कौन तट के पास पहुंचा जाए एक भी आंसू न कर बेकार जाने कब समंदर मांगने आ जाए जाने कब समंदर मांगने आ जाए अभी आप सुन रहे थे रामावतार त्यागी की कविता एक भी आंसू न कर बेकार वाचक स्वर भारती परिमल